मोक्ष के लिए क्या अनुष्ठ yeah, yeah. पूर्व पक्ष के अनुसार ज्ञान कर्म का यही है अच्छा अब है यदि ऐसा कहना चाहे आयास बाहुल्य कारणात आयास का क्या होता है परिश्रम बहुत परिश्रम होने के कारण गृहस्थ मोक्षाक्षात गृहस्थ का ही मोक्ष होता है या गृहस्थ को ही मुक्ति मिलती ही। ही। इस है क्यों आयास्य बहुत परिश्रम के कारण अग्निहोत्र आदि कर्मों में बहुत परिश्रम करना पड़ता है उसकी सामग्री एकत्रित करनी पड़ती है फिर बहुत परिश्रम से करना पड़ता है तो ऐसा इस लगाएंगे लगाएंगे अर्थकर्ष यदि यदि ऐसा कहना चाहे क्या आयास बाहुल्य कारणात स्रोत नित्य कर्मों में या स्रोत कर्मों में बहुत परिश्रम के कारण ग्रह मोक्षा सात ग्रहस्थ को ही मोक्ष होता है स्रौत नित्य कर्म रहित्व श्रुति विहित नित्य कर्मों से रहित होने के कारण आश्रमांतरा मोक्षा न साथ अन्य आश्रम वालों का मोक्ष नहीं होता है क्यों नहीं होता है क्यूँकी वो श्रुति विहित नित्य कर्म से रहित इसको इस प्रकार लगाएंगे दोबारा देखना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 सिद्धांत मत कहा जाता है तदपि असत हुआ कथन भी अनुचित है असत है मतलब अनुचित है क्यों अनुचित है इसमें कारण बताते हैं क्योंकि सभी उपनिषदों में इतिहास में पुराण में और योग शास्त्र में शास्त्र का अंत में सबके साथ इतिहास शास्त्र पुराण शास्त्र और योग शास्त्र सभी उपनिषदों में इतिहास पुराण तथा योग शास्त्र में ये कथन असत है क्यों है क्योंकि भाष्यकार का तात्पर्य है भाष्यकार कहना चाहते हैं ज्ञान के अंग रूप से सन्यास का विधान दिया गया है ज्ञान के अंग रूप से मोक्ष किससे होता है मोक्ष होता है ज्ञान से और ज्ञान का अंग क्या है सन्यास संन्यास तो जब ज्ञान मोक्ष होगा ज्ञान से ज्ञान का अंग है तो सन्यास से तो बताइए ज्ञान के द्वारा सन्यास मोक्ष का साधन बनेगा कि कर्म बनेगा भाष्यकार कहते हैं ना कि मतलब मोक्ष तो ज्ञान से होता है भाष्यकार के अनुसार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 तो आप बताइए तो फिर क्या है कि कर्म करने वाले का मोक्ष होगा या कर्म संन्यास करने वाले का मोक्ष होगा कर्म तो फिर जो पूर्व पक्ष ने कहा है कि कर्म करने वाले गृहस्थी का ही मोक्ष होता है वह कथन है असत है लग गया पंक्ति अब लगाएंगे ये पंक्ति है सभी उपनिषदों में इतिहास में पुराण में और योग शास्त्र में ज्ञान के अंग रूप से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 और किसके अनुरूप से विधान किया गया ज्ञान ज्यां, के हाँ ज्ञान के अनुरूप से सर्व कर्म सन्यास करना पड़ेगा और सर्व कर्म सन्यास होने पर क्या होगा सर्व कर्म कर का सन्यास का विधान किया गया है तथा क्या है ना ये ध्यान देना तरप असत वह भी असत असत है इसमें हेतु है हेतु में पंचमी होती है ना तो ये सर्व कर्म संस विधानाथ क्या आश्रम विकल्प समुचय विधाना क्या श्रुति स्मृतियों तथा श्रुति और स्मृतियों में आश्रम के विकल्प और समुच्चय का विधान किया गया है आश्रम को समुच्चय मतलब क्रम से सभी आश्रमों में जाना और आश्रम का विकल्प मतलब कभी भी संन्यास ले लेना तो कभी भी संन्यास ले लेंगे तो कर्म तो छूट जाएगा कर्म तो छूट जाएगा तो फिर कर्म करने वाले गृहस्थ का ही मोक्ष होता है बहुत परिश्रम करने वाले कर्म करने वाले गृहस्थ का ही मोक्ष होता है यह कथन उचित नहीं है दोबारा लगाएंगे तदफि असा तो कथन भी अनुचित है क्यों क्योंकि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 एक हेतु तो है ना सर्व कर्म संसान दूसरा हेतु है आश्रम आते। में आश्रम के और समुचय का विधान किया गया तो, तो कर्म संस हो गया है नो ज्ञान तो फिर से आए की वो ज्ञान वो कर्म करने वाले ग्रह का मोक्ष होता है कथन नहीं बनेगा अब देखेंगे तो आगे जो है ना नाम ज्ञान कर्मण समुच्चय ये फिर पूर्व पक्ष आ गया पूर्व पक्ष का आग्रह क्या है कि मोक्ष किससे होता है ज्ञान कर्म के, के समुच्चय से अच्छा तो उसका पूर्व पक्षी का ऐसा जो है ना विस्तरा है कि ज्ञान कर्म के समुच्चय से ही मोक्ष होता है और सन्यास विधायक वाक्य शास्त्रों में मिलते हैं तो मोक्ष के लिए सभी को क्या करना पड़ेगा ज्ञान कर्म का समुच्चय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 सिद्धांति कहता है ना ऐसा नहीं कहना क्यों क्योंकि मुमु के लिए सर्व कर्म संस का विधान किया गया है के लिए कर्म का विधान तो फिर सभी आश्रम वालों के लिए समुचे कह सकते हैं ऐसा नहीं कहना क्यों नहीं कहना क्योंकि क्योंकि क्यूँकी पंचमी है ना विधानाथ इसलिए क्योंकि पर्वता वन्नीमान पर्वत वन्नी वाला है क्यूँकी धूम है धूम होने से कोई अथवा क्यूँकी धूम है ठीक है दोनों तरह से वाक्य बनेगा क्यूँकी धूम है अथवा धूम होने से तो ऐसा नहीं कहे ना क्यूँकी मुमु के लिए सभी कर्मों के संन्यास का विधान किया गया है तो मुमुक् के लिए सभी कर्मों के संन्यास का विधान कहाँ किया गया है।, है तो आगे छुट्टिया उद्धृत की जाती है यहाँ पर ऐसा अर्थ कर लेना की सभी कर्मो सभी कर्मो को छोड़कर क्या करेंगे वैसे एषणाओं को छोड़ करके ऐसा त्रय को छोड़ ऐसे कर, कर सकते हैं किया जाता है प्रसन्न अनुसार क्या सभी कर्मों को तो सर्व कर्म सन्यास भी रहना तो ऐसा वाक्य रहा है ना मतलब सभी कर्मों को छोड़ कर, कर कर्मो का अधिकार किस आश्रम में है सभी कर्मों का अधिकार गृह आश्रम में होता है ना मतलब सभी कर्मो को छोड़ कर भिक्षाचार्यम चरणती करते हैं भिक्षावृत्ति का आलम्बन लेते हैं अर्थात संन्यास लेते हैं सभी कर्मो का परित्याग करके संन्यास ले लेते हैं अच्छा भिक्षा बड़ा पवित्र माना गया है सन्यासी को विद्यार्थी को भी भिच्छा कही गई है गुरुकुल में रहने वाले करते हैं विद्यार्थी सन्यासी और यात्री यात्री वो, यात्री भी भिक्षा के अधिकारी हैं या जिसकी का न हो वो भी भिक्षा कर सकता है अच्छा तस्मात संपरिक्तम आहू अत, क्या अतिरिक्त है ना ऐसा तब तप इन ऐसा सपसाम का अर्थ है इन सभी तत्व में संन्यासम अतिरिक्त माहू सन्यास को श्रेष्ठ कहा जाता है किसको श्रेष्ठ कहा जाता है सन्यास को श्रेष्ठ कहा जाता है इसके पहले अच्छा तो, ना, ना, नहीं नारद लिखा नारायण ही नहीं होगा नारदियों की सब तो नहीं नारद को हाँ देख लेना किसका है देख कर कल बताइएगा अच्छा। देखना ऐसा तस्मात तो कर्ज कर लेना कि सन्यासी को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 न्यास एवं अत्य रेच न्यास मतलब सन्यास, सन्यास को ही श्रेष्ठ बताया जाता है सन्यास को ही श्रेष्ठ बताया जाता है।, सब है अब ये जो है ना आगे श्रुति है न कर्मड़ा न प्रयाध्यने त्यागेन एक धने त्यागेना एक एके अंशु से यहाँ पर कोई कुछ महापुरुष कुछ हाँ अमृतत्व अनुसू कर से कुछ मोक्ष प्राप्त किया कुछ महापुरुषों ने मोक्ष प्राप्त किया पंक्ति right, लगाना ऐसा लगाएंगे न कर्मड़ा है ना कर्मणा अमृतत्व न अनुसू कि कर्म से मोक्ष को नहीं पाया जा सकता है कर्मड़ा अमृतत्व न अनुसू कर्म से मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं प्रजया अमृतत्व न अनुसू प्रजा के द्वारा मतलब अपनी संतान के द्वारा है अपनी प्रजा के द्वारा या अपनी संतान के द्वारा मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते है धने नृतव न अनुसू धन से मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते हैं एक एक अर्थ है कुछ लोगों ने त्यागे नमृतत्व अनुसु त्याग से मोक्ष को प्राप्त किया यहां त्याग करते संन्यास कुछ लोगों ने किससे से हुं, हुं। संयास से मोक्ष को प्राप्त किया लग गया कर्म कर्मणा अमृतत्व नानसु प्रजया अमृतत्व नासने नमृत ना अनुसु एक एक अर्थ है कुछ लोग त्याग नमृतत्व अनुसु त्याग से मोक्ष को प्राप्त किया त्याग करते यहाँ संन्यास है है ना आदि ब्रह्मचर्या कि प्रवर आश्रम से ही परिवराजक हो जाना चाहिए इत्यादि इत्यादिया इत्यादि श्रुतिया है ना ऊपर था ना सर्व कर्म संस विधान सभी कर्मों का सन्यास, सभी कर्मों के संन्यास का विधान किया गया है मोक्षों के लिए तो श्रुति वचन उसने उदृत किए अब यहाँ पर देखना संन्यास के लिए क्या क्या शब्द है भिक्षाचर्यम संसम न्यास और त्याग ये सब आया परिव्रज्या है ना हाँ परिव्रज ऐसे आया क्या ये परिवराजक होता है ना ये सभी सब ये सब संन्यासम जो श्रुति विहित है उसका उसका श्रेष्ठ आश्रम है पूरी आश्रम है सब मानते हैं यहाँ जो यहाँ जो सब आया ना न्यास और त्याग है वैष्णवाचार यहाँ न्यास और त्याग का शरणागति ऐसे करते हैं संन्यास्रम तो वैष्णव को भी मान्य श्रुति विहित है वो मानते हैं पर जहाँ ये जो त्याग और न्यायास इन, इन स्थानों में वो शरणागति मानते हैं ये शरणागति से वहाँ वो शरणागति का बोधक मानते है माम एकम तो यहाँ शरण को जो है ना ज्ञान शंकराचार्य ने व्य किया है शरण हाँ। का ज्ञान पर शंकराचार्य ने शरण का अब अब देखेंगे ये श्रुतिया सभी कर्मों के संन्यास का प्रतिपादन करती हैं। अब ए, आगे देखेंगे ये बृहस्पति ने कच्छ के प्रतीक है। कच्छ कौन पुत्र है उनका? बृहस्पति ने अपने पुत्र को जो उपदेश किया है वो देखना त्यज धर्मम अधर्मम क्या धर्मम त्यज क्या अधर्मम क्या धर्म को छोड़ो और अधर्म को छोड़ो बल्कि ऐसा लगाना अधर्मम तेज क्या धर्मम तेज अधर्म को छोड़ो और धर्म को छोड़ो बात ऐसी है ना पहले तो अधर्म का परित्याग करके धर्म का आचरण करना अधर्म का पूर्णता परित्याग करके क्या करना चाहिए धर्म का आचरण करना चाहिए और धर्म भी कैसा वो आपका जो काम में ना हो जो काम में ना हो निष्काम भाव से धर्म का आचरण करना चाहिए किस लिए शुद्धि के लिए और चित्त शुद्धि हो जाने पर फिर क्या है धर्म को भी त्याग कर धर्म का भी त्याग करके आत्मा आत्मानुसंधान करना चाहिए ठीक है एक साथ दोनों को छोड़ना नहीं है ना बिगड़ जाएगा काम धर्म से या धर्म को छोड़ करके धर्मानुष्ठान करना चाहिए चित्त शुद्धि होने पर या धर्म को भी छोड़ करके या धर्म का आग्रह छोड़ करके धर्म का आग्रह छोड़ करके आत्मानुसंधान करना चाहिए धर्म में भी आग्रह नहीं बात में अब देखेंगे क्या है सत्य अन्य उभे त्यजे सत्य और स, क्या सत्य क्या निर्दय ये द्विवचन है ना सत्यम क्या कि सत्य और झूठ दोनों को छोड़ छोड़ दो तो पहले झूठ झूठ उ क्या है कि सत्य की सत्य भाषण का प्रयोग कीजिए है सत्य बोलिए सत्यम सत्यम्रु यादी कहती है और बाद में क्या है की सत्य का आग्रह छोड़ दीजिए ये नहीं की झूठ बोलना शुरू कर दे तो झूठ बोलने तो पहले निषेध कर दिया है।, है ना तो सत्य और झूठ दोनों छोड़ो मतलब पहले तो झूठ छोड़िए और क्या करना है सत्य भाषण करना है बाद में सत्य में आग्रह छोड़ देना उसमें आग्रह नहीं करना है ठीक है सत्य छोड़ने मतलब झूठ बोलना है क्या आग्रह छोड़ना है उसमें बाद में ये हाँ झूठ और सत्य दोनों को छोड़ो सबसे सर आत्मानुसंधान को रोक अब देखना सत्या तत्वा सत्य और झूठ दोनों का त्याग कर ए, सत्य और झूठ दोनों का त्याग करके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 कि सत्य और अनु दोनों को छोड़कर के एन कर जिस अहंकार से तेजस्वी ते अर्थ ते है सत्या अन्य तेजस्वी कि का क्या या जिस अहंकार से सत्य और अनुद्ध दोनों को छोड़ते हो सत्यज छो। उस अहंकार को छोड़ दो उस अहंकार को हाँ ये भी है ना कि मैंने त्याग किए त्याग करना अच्छी बात है और मैंने त्याग किया है ये भावना अच्छी नहीं ये भावना भी जानी चाहिए है ना ये भावना भी बंधन कार्य है ऐसा ऐसा ये भर्त हरि विक्रमादित्य के ज्य भ्राचा थे और बहुत बड़े सम्राट थे उन्होंने विक्रमादित्य को राज्य दे करके राज्य छोड़ दिया है ना हो गए कुछ भी पास परिग्रह नहीं रखते थे क्योंकि बहुत बड़े चकुरवर्ती राजा थे सोचा सब छोड़ना है तो कुछ परिग्रह नहीं करना अच्छी बात है एक बार बहुत छूला लगी थी कुछ खाने पीने को नहीं था कुछ अन्य से मिले अब पकड़ने के लिए कुछ चाहिए तो एक मृत पात्र कहीं ऐसे ही पड़ा हुआ था मिट्टी का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 इत्यादि नहीं है तो उसको भर्ती जनी ने सुन लिया फिर उन्होंने निर्णय किया जानी चाहिए मैं कुछ नहीं हुआ ना भाव चाहिए बहुत है ना अपने अहंकार जो है ना मिट्टी में मिल जाए ना तो कुछ होता है वो तो बहुत कठिन है ना मिट्टी में अहंकार मिल जाना चाहिए सर तो वैसे तो होना बड़ा कठिन है पर ऐसा वहाँ कहते हैं शास्त्रों में कहा गया है की तो जब अपनी निंदा अच्छी लगे और प्रशंसा बुरी लगे तो ये सोचना कि देवी संपद मेरे में आ रही है निंदा बुरी लगे और प्रशंसा बुरी लगे कि प्रशंसा करने से क्या होता है पुण्य पुण्यक्षय होता है और कोई निंदा करे तो पाप क्षय होता है है ना तो जब ये कोई निंदा करे तो सोचे बोझ ये हमारे बड़े कैसे हैं उनसे प्रेम करे वो तो ये एक अच्छी बात है लेकिन ऐसी स्थिति मन की आना कठिन आए तो सोचना कि जब हम मुक्त की ओर झा रहे हैं नहीं तो सब ये कहना कहने की ही बात करेगा अब ये देखिएगा ऐसा होना चाहिए तभी तो तो तभी आता है धीरे धीरे भी मुश्किल है अब देखना ये कहा गया संसारम संसारमारम दृष्टवा कि संसार को संसार संसारम निसारम एव दृष्टवा कि संसार को सार रहित ही जानकर संसार को क्या जानना है सार रहित निसारम है ना।, ना कि जब सार रहित जानेंगे तो संसार का संग्रह करेंगे क्योंकि सार समझ कर संसार का ग्रहण किया जाता है और संसार यदि नी सार मतलब आसार लगेगा तो उसका संग्रह होगा तो वही है कि संसारम नी सारम निसारम योग कि संसार को नी सार समझकर नी सार समझते हैं सार सार का मतलब जानते हैं तत्व हाँ तत्व तत्व सार वस्तु का अर्थ है तत्व वस्तु कि संसार को संसार को सार थी समझ करके संसार को सार रही थी समझ करके सारिदृक्षा का अर्थ है कि सार को जानने की इच्छा से सार को जानने की इच्छा से सार का होता है तत्व प्रधान वस्तु प्रधान वस्तु है की सार को जानने की इच्छा से परम वैराग्य मश्र कहा की उत्कट वैराग्य का आश्रय लिए हुए लोग परम है ना कि उत्कट वैराग्य का आश्रय हुए लोग परजंती है बिना बिना विवाह विवाह, विवाह किए, किए हुए हैं, हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम से ही ले, ले लेते हैं। से? अब बात बिल्कुल सही है ने? कि जब तो संसार को असार समझ लेगा तो छोड़ देगा संसारम निसारम योग दृष्टवा संसार को सार रही थी जानकर सार क्ष सार को जानने की इच्छा से या सार को प्राप्त करने की इच्छा से परम वैराग्य माश्रता की उत्कट वैराग्य का आश्रय लेने वाले मुमुक्षु मुद्दा ले लेते हैं अब देखो कोई किसमें घर में, में कोई विशेषता नहीं है ना की गई है विशेषता है कि रुक हो जाएगा इसी बृहस्पति कचम प्रति ऐसा बृहस्पति ने भी के प्रति कहा है, है? हाँ ऐसा बृहस्पति ने भी कच्छ के प्रति कहा है शंकर ने देखो आठ वर्ष में लिया ना संन्यासार्ष में ऐसा बृहस्पति ने भी कच्छ के प्रति शिक्षा दी है अब आगे देखना जंतु कर्मणा कर्मणाबद्धते हैं जंतु मतलब जीवा जीव कर्म से बनता है जीव कर्म से बनता है पूर्ण कर्म करेगा या पाप कर्म करेगा दोनों भी बंधनकार है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 पारदर्शी न यथया कर्म न करुबंधी पारदर्शी यथि कर्म नहीं करते हैं बंधन कारक कर्मों को नहीं करते हैं इति इसी सुखानुशासन सुख के प्रति किया गया उपदेश है व्यास जी ने सुख को यह उपदेश दिया है ज्ञान का प्रयास करना चाहिए करते गीता शास्त्र में भी मनसा सर्व कर्म वाणी मन से सभी कर्मो को छोड़कर शंकराचार्य का वैराग्य बहुत प्रबल था है ना वैराग्यु के बहुत वचन लिखते हैं उनकी बहुत महात्मा थे अच्छी बात लिखते हैं इस सभी कर्मों का मन से त्याग करके अब ये ये बताते हैं मोक्ष मोक्षा अकार्य मोक्ष कैसा है है मोक्ष कैसा है मोक्ष कार्य नहीं है है ना घटादी कार्य है घटादी क्या है जो वस्तु प्राग भाव की प्रतियोगी होती है वह कार्य होती है है ना तो मोक्ष कैसा है मित्य, मित्य है की मोक्ष को तो आत्मस्वरूप माना है भगवत ने तो मोक्ष क्या है आपका नित्य है लगाना अच्छा मोक्ष मोक्ष की नित्यता होने के कारण मोक्ष की नित्ता नित्ता होने नित्ता होने नित्ता अब ध्यान देना कर्म से नित्य वस्तु नहीं मिल सकती है कठोर में, में आता है न ही अध्यु मतलब कर्मो से व्रु मोक्ष को प्राप्त नहीं किया जा सकता है कर्मो से मोक्ष को प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो नासी अकृता कृत्यन नास्ती अकृता कृतेन कृत्यन करते कर्म ना करोक्ष कर्मो से मोक्ष नहीं होता है अब ध्यान देना और मोक्ष की नित्यता होने के कारण मुक्षु को और मोक्ष की नित्यता होने के कारण मोक्षू के लिए कर्म व्यर्थ है मुक्शु के लिए कर्म व्यर्थ है क्योंकि कर्मों से नित्य मोक्ष को प्राप्त नहीं किया जा सकता है लग जाएगी। और मोक्ष की का क्या अर्थ है नित्य और मोक्ष की नित्यता होने के कारण के लिए कर्म व्यर्थ हैं क्योंकि कर्मों से नित्य मोक्ष को नहीं प्राप्त किया जा सकता है ऐसा जोड़कर लगा लेना है अब पक्ष आया की प्रत्यवाय परिहार्थम नित्यान कि प्रत्यवाय पर के परिहार के लिए प्रत्यवाय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 तो अब पंक्ति लगाना कि प्रत्यवाय के परिहार के लिए नित्य कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए इसी चेत से क्या हुई संका संका हुई ना पूर्व पक्ष हुआ उत्तर पक्ष का तहना ऐसा नहीं कहना क्योंकि प्रत्यवाय की प्राप्ति असन्यासी विषयक है या प्रत्यवाय की प्राप्ति संन्यासी भिन्न को विषय करने वाली है मतलब ये है ना कि कर्मों के ना करने से जो प्रत्यवाय की प्राप्ति है वो असन्यासी विषयक है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 की प्राप्ति असन्यासी के लिए है नहीं इसको समझाते है ही करते है क्योंकि अग्नि कार्याद्य करनाथ अग्नि कार्य कर अग्नि साध्य कर्म अग्नि साध्य कर्म क्या होता है अग्नि होते हैं अग्नि कार्य कर अग्नि साध्य कर्म अग्नि से किए जाने वाले कर्म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 ही करते क्योंकि अग्नि साध्य कर्मों के न करने से संतवाया कल्प न सत्या सन्यासी के लिए प्रत्यय की कल्पना नहीं कर सकते हैं लग जाएगा अग्नि साध्य कर्म आदि के न करने से अग्नि साध्य कर्म आदि के न करने से सन्यासी के लिए प्रत्यय की कल्पना नहीं कर सकते हैं अब दृष्टांत देखो यथा कर्मीणाम असन्यासी नाम जैसे कर्म करने वाले असन्यासी और ब्रह्मचारी को तो कर्म करने वाले कौन असन्यासी असन्यासी से लेना, लेनाथ और, वान्फ्रस्थ ले, ले ले और? और ब्रह्मचारी अलग हो गया ना या जैसे कर्म करने वाले गृहस्थ वानप्रस्थी और ब्रह्मचारी को अपने अपने कर्म ना करने से प्रतिवाय लगता है मतलब इनको लगता है प्रतवाय कैसे की जो अगर वो गृहस्थप्रस्थ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 कर्म करने वाले गृहस्थ वस्थी और सन्यासी को अपना अपना कर्मना करने पर प्रत्यवाय होता है या अपना कर्मना करने पर इनके प्रत्यवाय की कल्पना की जाती है लगेगा कर्म करने वाले सन्यासी और ब्रह्मचारी को अपना कर्मना करने पर प्रत्यवाय की कल्पना की जाती है वैसे वैसे अग्नि साध कर्म के न करने से सन्यासी के प्रत्यवाय की कल्पना नहीं कर सकते है लगाइए अब संन्यासाश्रम में भी क्या है सन्यास आश्रम तो शास्त्रीय है सभी हिंदू मानते हैं वैदिक है ना अब थोड़ा वैष्णव तो लोगों के सन्यास में शंकर संप्रदाय के सन्यास में थोड़ा भेद आ जाता है वैष्णव संप्रदाय के सन्यास में ईश्वरों काना मानते हैं सन्यासी के लिए अनिवार्य मानते हैं शंकर संप्रदाय में उस पर भी तथस्थु हो जाते हैं इतना अंतर आ जाता है ज्ञान से मोक्ष तो सब मानते हैं संन्यास मानते हैं वैष्णव संप्रदाय के सन्यास में ईसरों काना मानी पड़ती है अब देखेंगे शंकर भगवत पाठ के मत में कुछ भी नहीं है अब देखिए आगे न तावत और भाष्यकार क्या बताते हैं? है तो ये मतलब नित्य कर्मों के ना करने से जो प्रतिभा होता है तो भाष्यकार इस बात को नहीं मानते क्यों नहीं मानते क्योंकि नित्य कर्मों का ना करना क्या है अभाव है नित्य कर्मो का न करना क्या है अभाव है और प्रतिभा की उत्पत्ति क्या है भाव है की अभाव है भाव है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 इसका मतलब क्या है कि नित्य कर्मों के ना करने से प्रतिवय हो सकता है क्या वो बता रहे हैं भास्कर अब कल अठारवा अध्याय दिखाएंगे वहाँ भास्कर ने इसकी विपरीत बोल दिया है वहाँ बोला है ना करने से प्रतिवय होता है लिखा शंकराचार्य ने वहाँ वहाँ वैसा लिख दिया है अब देखना न कावर नित्या नाम कर्म नाम अभावे नित्य कर्मो के अभाव से ही भाव रूप से प्रतिवाय से उत्पत्ति कलप न सत्या समाना है ना वक तो वाक्यलंकार में है तो वाक्य की शोभा बढ़ाने के लिए है नित्या नाम कर्म नाम अभाव भाव रूपस प्रत्यवायस उत्पत्ति कल न सत्या न ऊपर लगा है ना कि नित्य कर्मों के अभाव से ही भाव रूप प्रत्यवाय के उत्पत्ति की कल्पना नहीं कर सकते है समझी लग रही है नित्य कर्मों के अभाव से मतलब नित्य कर्मो के न करने से न करना अभाव हुआ ना नित्य कर्मो का न करना क्या है हाँ की नित्य कर्मो के अभाव से ही नित्य कर्मो का अभाव किसके लिए है सन्यासी के लिए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 इस प्रकार असत से सत्य की उत्पत्ति को असंभव बताने वाली सूक्ति है मतलब अभाव से भाव की उत्पत्ति को असंभव बताने वाली सूक्ति है लगेगा ये हेतु हो गया पंचमी है ना अब देखते हैं भाष्यकार कहते हैं तो विहित कर्मों के ना करने से जो नित्य कर्म विहित हैं सूक्तियों से उनके ना करने से प्रत्यवय हो सकता है क्या तो नित्य कर्मो के न करने से प्रत्यवय की उत्पत्ति असंभव है और फिर भी हाँ जो अभाव से भाव यदि माने तो किसी को नहीं होगी कल तो अठारहवा अध्याय में हम आपको ले चलेंगे है ना अच्छा हाँ अभाव है तो फिर वो तो है लेकिन वा ठीक हाँ। है अब देखेंगे यदि विहित अगर न आते कोई तो देखना चाहे तो पुनर्विमर्शनी ने शंकर भक्ति में ये प्रश्न उठाया है स्वामी जी ने वहाँ इसको पढ़ना चाहिए ये नित्य कर्मों के ना करने से सत्य होता है या नहीं इसको वहाँ पढ़ना चाहिए अब देखेंगे यदि विहित अकर्णात यदि नित्य कर्मों के न करने से यदि नित्य कर्मों के न करने से असंभव होने पर भी प्रत्यवाय प्रतवाययात की प्रतवाय को वेद कहें प्रत्यय को वेद कहते हैं पंक्ति लगती है यदि विहित कर्मों के न करने से असंभव होने पर भी प्रत्यवाय को वेद कहते हैं प्रत्यवाय को वेद है वो असम्भव क्या प्रत्यवाय और फिर भी वेद कहते हैं पंक्ति लगती है ना यदि विहि असंभव क्यों है क्योंकि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती है यदि विहित कर्मों के ना करने से असंभव होने पर भी वेद प्रतिभा को कैसे हैं तदा वेदा अनर्थ करा अप्रमाणम तब तो वेद अनर्थ करने तब तो वेद अनर्थ कारक और प्रमाण है युक्तम या मानना युक्त होगा या मानना उचित होगा पंक्ति लगाना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 उत्पन्न करने का सामर्थ्य करते हैं, तो विहित कर्मों के ना करने से होने वाले का परिहार तो विहित कर्मों के ना करने से होने वाले प्रत्यु का परिहार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 मतलब अभाव द्वित कर्मों का न करना क्या है अभाव है और भाव क्या आपका है आपका प्रतिभा की यदि अभाव में भाव को उत्पन्न करने का सामर्थ्य वेद करते, करते हैं हाँ। तो फिर क्या लिखा है वीत तो कर्मों के न करने से क्या होगा प्रतिभा और उस प्रतिभा परिहार कैसे होगा के करने ऐसी वीत कर्मों के करने ऐसी प्रतिभा का परिहार हो जाएगा लगती पंक्ति ये आनंद के आधार पर हमने लिखाया है ठीक है हाँ तथा कर थे, जो लिखा दिया मैंने अच्छा और ऐसा होने पर शास्त्रम कारकम की शास्त्र कारक होगा शास्त्र क्या होगा कारक होगा ना व्यापकम व्यापक नहीं होगा कारक होगा मतलब करने वाला क्या किया अभाव में भाव को उत्पन्न करने का सामर्थ किया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 वेद तो व्यापक वस्तुता की कारक है व्यापक है।, है और वैसा मानेंगे तो उसको क्या मानना पड़ेगा ग्यापक कारक ग्यापक है और यह क्या है कि असिध अर्थ की कल्पना करनी होगी यह, यह असिद्ध अर्थ है और वैसा होने पर शास्त्र कारक होगा ज्ञापक नहीं होगा इस प्रकार असिद्ध अर्थ की कल्पना होगी क्या एक नष्टम और यह इष्ट नहीं है तस्मात इस कारण से संयासी नाम कर्माण ना सन्यासी के लिए कर्म नहीं है इसलिए ज्ञान कर्म का समुच्चय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 और वैसा अच्छा तथा जैसी चेत कर्म से मता बुद्धि इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न नहीं हो सकता है कब है? इतना जोर देना ज्ञान कर्म का समुच्चय मानने पर ज्ञान कर्म का समुच्चय मानने पर, पर। जैसी चेत कर्मण मता बुद्धि इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न की सिद्धि नहीं हो सकती है अर्जुन का प्रश्न नहीं हो सकता है अब देख क्या नहीं?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 नहीं नहीं ध्यान देना वो जो कर्म को साक्षात मोक्ष का साधन कहीं नहीं कहा है वो कौन सा है देखना श्लोक कौन सा तो कौन सी संख्या का संख्या निकालना संख्या बोलो अच्छा अच्छा जिस योग विस्तृत बुद्धि से युक्त हो करके वहाँ पर ये बोला वास्तुकाल ने ईश्वर प्रसार निमित्त ज्ञान प्राप्त है बोला है ना भाष में भाष्य में ईश्वर प्रसार निमित्त ज्ञान प्राप्त ईश्वर की कृपा द्वारा ज्ञान प्राप्ति होने से ये कर्म कर्मबन छूटेगा वहां ठीक है ज्ञान प्राप्ति से ने जोड़ा है ना हाँ भाष्य को वही समाना चलिए अब देखेंगे यदि ही कर द्वितीय अध्याय दूसरे अध्याय में भगवान ने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 कि तुझे ज्ञान कर्म के समुच्चय का अनुष्ठान करना चाहिए तो तदा तथा जैसी चेत कर्मस्ते मता इति जनार्दन अर्जुन प्रश्न अनुपन्ना इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न संभव नहीं होता अर्जुन का प्रश्न होता लग जाएगा अच्छा अब ध्यान देना और फिर इसी बात को कह रहे हैं भाषाकार अर्जुनाय चेत यदि या, या भगवान शब्द कहीं आया है नहीं इसमें उगता आया है ना नहीं इस आगे जो आने वाली पंखिया इसमें नहीं है बुद्धि उगता तो यहाँ पर जो है ना भगवता का ऊपर से भगवता का अध्यार कर लेंगे हाँ चेत कर है यदी। यदी भगवान ने अर्जुन से यह कहा होता क्या कहा होता त्वया बुद्धि कर्मणे अनुष्ठेये की तुझे बुद्धि और कर्म दोनों का अनुष्ठान करना चाहिए यदि भगवान ने अर्जुन के लिए कहा होता उक्ते है ना उक्ते कर तो कहा होता यदि भगवान ने अर्जुन के लिए कहा होता क्या कि तुझे बुद्धि कर्म दोनों का अनुष्ठान करना चाहिए लगा तो ऐसा लगा ना इसका एक उन्नर ऐसा लगाइए बुद्धि कर्म तुझे बुद्धि कर्म दोनों का अनुष्ठान करना चाहिए तुझे बुद्धि कर्म दोनों का अनुष्ठान करना चाहिए इसी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 नश अर्जुन से पूर्णमद